देवी भागवत सातवा स्कंध पूजा विधि एवं फल से देवी कहते हैं हिमालय काल उठकर अपने मस्तक में जो ब्रह्मरंद है उस पर एक स्वच्छ सहस्त्र कमल का चिंतन करें ध्यान यू होना चाहिए यह कमल कपूर के समान श्वेत वर्ण का है मेरे लौकिक गुरु के समान आकार वाले महाभाग गुरुदेव इस कमल के आसन पर विराजमान है इनका मुख परम प्रसन्न है तरह तरह के आभूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं इनकी शक्ति भी साथ बैठी है ध्यानोपरांत प्रणाम करके पंडित जन कुंडलनी में देवी का ध्यान करे ये ही देवी प्रथम प्रयाण में अर्थात जब ब्रह्मरंध्र पर पधारी थी तब इनका रूप एक प्रकाशपुंज सा था फिर कुंडलनी में पधारने पर यह अमृत स्वरूपणी बन गई हैं अंत पद में अर्थात सुषुमना नाड़ी में विरासते समय ये ही परम शक्ति एक अवला स्त्री के रूप में दर्शन दे रही हैं इनका रूप परम आनंदमय है अतः मैं इनकी शरण ग्रहण करता हूँ राजन इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात कुंडलनी शिखा के मध्य में मुझ सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी का ध्यान करें ये सभी क्रियाएँ संध्या वंदन के अंत में पूर्ण करनी चाहिए इसके बाद श्रेष्ठ द्विज मुझे प्रसन्न करने के लिए अग्निहोत्र करें, होम करने के उपरांत अपने आसन पर बैठकर मेरी पूजा में संलग्न हो जाए पहले भू शुद्धि करके फिर मात्रिका न्यास करना चाहिए मात्रिका न्यास में पहले रम इस माया बीज का उल्लेख अनिवार्य है पूजा में प्रतिदिन यह न्यास होना चाहिए मूलाधार में हकार हृदय में रकार ध्रुव के मध्य में ईकार तथा मस्तक में हिंकार का न्यास करें। तत्त तत मंत्र के घटना अन्य सभी न्यासों की विधि संपन्न करनी चाहिए ऐसी कल्पना करें कि मेरे इस शरीर में ही एक दिव्य पीठ है धर्म आदि सभी मूर्तिमान होकर साथ में विराजमान है तत्पश्चात विज्ञ पुरुष यो ध्यान करे प्राणायाम के प्रभाव से मेरा हृदय रूपी कमल खिल उठा है यह एक पंच प्रेतासन है इस दिव्य आसन पर महादेवी विराजमान है हिमालय ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव ये पांचों देवता पंच महाप्रेत कहे जाते हैं मेरे पाग मूल में ये रहते हैं अर्थात मेरे मंच के ये चार तो पाए हैं और एक फलक पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पांच भूतों तथा तो जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तुलीय एवं अतीत इन पाँच अवस्थाओं के व्यवस्थापक है मेरा चिन्मय रूप तो अव्यक्त है मैं इन अवस्थाओं से सर्वथा परे हूँ शक्ति तंत्र में ब्रह्मा प्रवृत्ति का विस्तर रूप से परिणाम होना प्रसिद्ध है यो निरंतर ध्यान करके मानसिक भोग सामग्रियों से मेरी पूजा और जब भी संपन्न करे फिर मुस्त्री देवी को जब अर्पण करके अर्घ देने की व्यवस्था करे सर्वप्रथम पूजा के सभी पात्र सामने रख ले पूजा में आने वाली वस्तुओं को अस्त्र मंत्र अर्थात ओम फट इस मंत्र का उच्चारण करके शुद्ध कर ले दिग्बंध भी इसी मंत्र से करना चाहिए यह सब कृत्य समाप्त करके गुरुदेव को प्रणाम करें फिर मेरी आज्ञा के अनुसार बाह्य पूजा की तैयारी करनी चाहिए राजन साधक के हृदय में मेरी जो दिव्य मनोहर मूर्ति बसी हो उसी का बाह्य बाह्य पीठ पर आवाहन करे फिर वेद मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक है आसन आवाहन अर्घ, पाद्य, आचमन, स्नान और वस्त्रदान ये क्रम से संपन्न करें। दो वस्त्र अर्पण किए जाएं, भूषनों से मूर्ति का श्रृंगार करें, सब प्रकार की गंध पुष्प आदि यथा योग्य वस्तुए अपनी भक्ति के अनुसार देवी को अर्पण करे इसके बाद मंत्र में लिखित आवरण देवताओं का सविध ही पूजन होना चाहिए जो प्रतिदिन पूजा न कर सकते हों वे शुक्रवार को पूजा करने का अनिवार्य नियम बना ले